देवी भागवत नवम स्कंध नरकुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन सभी निरंतर इनकी वंदना करते हैं इन सर्वकारण रूपा भगवती जगदम्बा की जो निंदा करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी एकादशी शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं जो ये परम पवित्र पाँच व्रत नहीं करते वे चांडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्महत्या के भागी होते हैं जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात आर् नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते तथा जल में शौच करते हैं उन्हें ब्रह्महत्या लगती है जो समर्थ होकर भी गुरु माता भाई साध्वी स्त्री पुत्र तथा अनिंद पुत्री का भरण पोषण नहीं करता है वह ब्रह्म का अधिकारी होता है जो भगवान श्रीहरि की भक्ति से वंचित है उसे ब्रह्म हत्या लगती है निरंतर भगवान श्रीहरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला और भगवान विष्णु तथा पुण्य में पार्थिवेश्वर की उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है अब आती देश की गौहत्या बता बतलाते हैं कोई व्यक्ति गौ को मार रहा हो उसे देख जो निवारण नहीं करता वह गौहत्या का अधिकारी होता है जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता है बैल पर आरूढ़ होता है उसे प्रतिदिन गौवध का पाप लगता है जो गौओं को जूठन देता है तथा बैल पर सवारी करने वाले व्यक्ति का अन्न खाता है उसे निश्चय ही गौहत्या लगती है जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए देव मंदिर में जाता है उसे गोवध का पाप लगता है जो ब्राह्मण कायर पुरुष का तथा व्यक्ति का अन्न खाता है और संध्या नहीं करता उसे गोहत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि करती तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है उसे निश्चय ही गोह लगती है जो गावों के जाने के मार्ग को तथा तड़ाग एवं दुर्ग को जोत उसमें धान बोता है वह गोहत्या के पाप का भागी होता है राज राजकीय उपद्रव और दैवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्पूर्व गौ की रक्षा नहीं करता है बल्कि उसे उल्टे दुख देता है उस मूढ़ मानव को गोहत्या अवश्य लगती है जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता है झूठ बोलता है और दूसरों को ठगता तथा देवता और गुरु से द्वेष करता है उस गोहत्या का पाप उसे गोहत्या का पाप लगता है जो देव प्रतिमा गुरु और ब्राह्मण को देखकर संदेह उत्पन्न करके उन्हें प्रणाम नहीं करता है उसे गोहत्या अवश्य लगती है जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता उसे गोहत्या लगती है गुरु पत्नी, पत्नी, राज माता, पुत्री, पुत्र वधु, सास, गर्भवती कोई स्त्री, सहोदर भाई की पत्नी भाभी बहन फुआ बहन की सास शिष्या शिष्य पत्नी भांजे की स्त्री भाई के पुत्र की पत्नी इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम्य बतलाया है जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा गया है वेदों में उसे मातृगामी कहा गया है उसे ब्रह्महत्या का पाप फल प्राप्त होता है किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभिपाक नामक नरक में जाता है भद्रे मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बतला दिए इन नरक कुंडों में अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूं सुनो